अपनी शारीरिक स्थिति बनाने के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और शरीर को पूरा खिंचाव दें कमर पीठ बिल्कुल सीधी रखें पृष्ठभाग की एक पहचान बनाएं और उसे बनाए रखते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं अपनी कमर और पीठ को यथास्भव इसी प्रकार अधिक देर तक जब तक रख सकें बनाए रखें आप दोनों नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें शारीरिक आसन का निरीक्षण करें यदि कहीं कोई असुविधा हो तो थोड़ा हिल डुल कर उसे व्यवस्थित कर लें से लेके सिर तक एक एक भाग को शिथिल करते जाए ढीला छोड़ते हैं दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें प्रयत्न शैथिल्य कूल्हे और कमर के भाग को ढिला छोड़ दें लेकिन कमर सीधी रहेगी ऊपर का धड़का भाग अतिरिक्त प्रयत्न को ढीला छोड़ें दोनों हाथ और कंधों को शिथिल कर दें गर्तन का भाग चेहरे की मांसपेशियों को ढीला करें तनाव रहित प्रसन्न सहज मुद्रा मन में मुतिता प्रसन्नता का भाव रखते हुए चेहरे की मांसपेशियों को शिथिल करते, दें ललाट और सिर की मांसपेशियां अब सम्पूर्ण शरीर को समग्र रूप से स्थिर देखें और निर्बाध अवस्था का अनुभव करें आज की उपासना ध्यान के लिए संकल्प करें हे प्रभु आपकी कृपा से मुझे पुनः आज सायकाल आपकी उपासना और ध्यान का अवसर प्राप्त हो रहा है मैं इस एक घंटे के काल में पूरी जागरूकता से ध्यान करूंगा प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करूंगा आप मन को दोनों नथुनों पर ले आए और आते जाते श्वास पर केंद्रित करें अब अपने श्वास को लंबा बनाए धीमे धीमे श्वास भरें और धीमे धीमे लंबा श्वास छोड़ें श्वास और प्रश्वास लयबद्ध समान गति से चलता रहे प्रत्येक श्वास जागरूकता से निरीक्षण से अंदर आए और पूरी सजगता से श्वास बाहर निकले श्वास के लेने और छोड़ने को सजगता से अनुभव करें लंबा लयबद्ध, श्वास प्रश्वास अब आगे बाह्य प्राणायाम श्वास को पूरा भरें। और तेजी से बाहर छोड़ दें श्वास पूरा बाहर निकाल कर मूलेंद्रिय को ऊपर खींच लें श्वास को बाहर ही रोके रखें थोड़ी घबराहट अवश्य हो यथा सामर्थ्य रोककर फिर श्वास को अंदर भर लें और एक दो सामान्य श्वास प्रश्वास इसी तरह दूसरा और तीसरा प्राणायाम भी कर लें प्राणायाम के समय अधिक ध्वनि न हो श्वास भरने के बाद में मलद्वार को मूलेंद्रिय को छोड़ दें तीन प्राणायाम पूर्ण होने पर कुछ क्षण रुककर अपने मन को देखें प्राणायाम का मन पर क्या प्रभाव पड़ा मन की स्थिरता एकाग्रता में विधि प्रतीत होती है या नहीं प्रत्याहार के लिए संकल्प मन को अंतर्मुखी रखते हुए आगे का उपासना काल बनाना है बाह्य विषयों के संपर्क होने पर मन को उस पर टिकाना नहीं है यदि कोई विषय इंद्रिय से ज्ञात होता है उसकी उपेक्षा रखते हुए अंदर आगे का कार्य करते चलना है अब धारणा मन को शरीर के किसी एक भाग पर टिका दें प्रदेश अथवा कंठ प्रदेश अथवा चिह्भाग्र अथवा नासिकाग्र अथवा भ्रूमध्य किसी एक स्थान पर मन को अंदर से टिकाना है मन को उस स्थान पर टिकाने के लिए उस स्थान की संवेदनाओं को पकड़ने का प्रयास करें जानने का प्रयास करें शरीर के मात्र उस स्थान पर धारणा स्थल पर कौन सी संवेदना अनुभव हो रही है उसे अनुभव करें मन को इसी स्थान पर टिकाए रखते हुए धारणा स्थल बनाए रखते हुए आगे का ध्यान करना है यदि ध्यान काल में कोई अन्य विषय उठा ले, जैसे ही पता चले उसी क्षण मन को पुनः धारणा स्थल पर लगाकर और फिर पूर्ववत ध्यान को प्रारंभ करते हैं आगे ओम के माध्यम से ध्यान का अभ्यास मन को धारणा स्थल पर रखते हुए ओम का उच्चारण करना है मेरे उच्चारण को सुनकर उसी स्वर में उसी धुन में और उसी गति में उच्चारण करना है अथवा मौन रहना चाहते हो तो मौन रहे अर्थ को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण करते रहेंगे रक्षा करते हैं आप सतत सबकी रक्षा कर रहे हैं आप मेरी भी रक्षा कर रहे हैं आपकी रक्षा से रक्षित होता हुआ मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ हे प्रभु आप सर्व रक्षक हैं परम पिता परमात्मा को सर्वरक्षक स्वीकारते हुए मानसिक रूप से ओम का जप करते रहे सर्वरक्षक अर्थ की भावना बनी रहे मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखते हुए यह अभ्यास करना है मानसिक जाप और सर्वरक्षक अर्थ की भावना ओम का मानसिक जप सर्वरक्षक अर्थ की भावना इससे भिन्न कोई अन्य विषय ही जैसे ही पता चले तत्काल रोककर पुनः धारणा स्थल पर लाकर जब को प्रारंभ कर देंगे फिर कोई विषय उठा लेते हैं पता लगते ही फिर से जब प्रारंभ करना है प्रयत्न को छोड़ना नहीं है रक्षक ईश्वर की सन्निधि उसके साथ अपनी निकटता बढ़ाते जाए सर्वरक्षक ईश्वर मेरे अंदर है तो रक्षक ईश्वर मेरे समीप है मानसिक जब अर्थ की भावना के साथ निराकार सर्वव्यापक परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए इस ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है समस्त प्राणियों की रक्षा कर रहा है रक्षक परमात्मा आप धीरे से रुकेंगे ध्यान के अगले चरण में गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे श्रेष्ठ बुद्धि की प्रार्थना कामना इसे प्रारंभ करने से पूर्व अपनी अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का निरीक्षण कर लें यदि एकाग्रता के प्रयास में शरीर में कहीं तनाव ले आए हों से शिथिल कर दें नेत्र कोमलता से बंद होंगे भौहों को और ललाट को शिथिल कर दें मन में मुदिता प्रसन्नता का भाव शांति का भाव मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखते हुए उच्चारण और भावना करने हैं मेरे उच्चारण के अनुरूप उसके साथ साथ आप भी उच्चारण कर सकते हैं ओ मंत्र का उच्चारण धीमी गति में करना है जिससे कि अर्थ का विचार भावना साथ में बनती चले जिनका स्वर नहीं मिल रहा है विमौन रहते हुए सुनते हुए ध्यान कर सकते हैं Oh गो देवस् से ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता तू तु। तू ने से ही पाते ते प्राण दुखियों के कष्ट हरता तु तो। तेरा महान ते तो ध्यान हम मा राही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हम रिबो को कोष्ठ म ta ज्ञान से युक्त हे प्रभु मुझे भी श्रेष्ठ मेधा बुद्धि ज्ञान प्रदान करें आपके ज्ञान को पाकर मैं अपने ज्ञान को शुद्ध करता जाऊंगा आपका ज्ञान पाकर ही मुझे सम्यक दृष्टि प्राप्त होगी जिस आध्यात्मिक मार्ग पर मैं चल पड़ा हूं जिस योग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मैं प्रयासरत हूं वह मार्ग आपके शुद्ध ज्ञान से ही प्रशस्त होगा हे प्रभु आपकी शुद्ध प्रेरणाएं मेरे लिए सदैव विद्यमान हैं आपकी प्रेरणाएं है, मेरे लिए सदैव उपलब्ध हैं में साधक बनता हुआ आपकी प्रेरणाओं को ग्रहण करने के लिए उद्यत हो रहा हूं आपकी प्रेरणाओं को आपके सतज्ञान को स्विकारने के लिए अधिकाधिक उद्यत हो रहा हूं हे प्रभु अपने ज्ञान की कृपा अपनी प्रेरणाओं की कृपा मेरे लिए इसी प्रकार सदैव बनाए रखें कुछ देर के लिए मानसिक गायत्री मंत्र का जप करें अपने आप को ईश्वर की प्रेरणा और ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उद्घाटित करें खोल दें ईश्वर की सत्प्रेरणाओं को स्वीकार करने में अपना कल्याण देखते हुए सतपुत्ति की प्रार्थना करते चले मानसिक जप मन को धारणा स्थल पर टिकाए रखते हुए गति से मंत्र का उच्चारण और अर्थ की भावना करते चले मुख से कुछ भी उच्चारण ना करें पूर्णतः मानसिक चप आपकी आज्ञाओं के अनुरूप अब मैंने अपना जीवन चलाना प्रारंभ किया है अपनी प्रेरणाओं को इसी प्रकार बनाए रखें आप लोग मौन ही रहे मैं गायत्री मंत्र को धीमी गति से बोलूंगा अर्थ की भावना और प्रार्थना मन में रखें परम पिता परमात्मा की प्रेरणाओं को स्वीकारने की स्थिति ईश्वर की प्रेरणा को अंदर पकड़ने का प्रयास करें पूर्ण ज्ञानवान परमात्मा मेरे साथ विद्यमान है देखें मेरे लिए वो क्या प्रेरणा दे रहा है रे से रुकेंगे अब आज की उपासना का निरीक्षण करें इस सायकालीन ध्यान को मैंने किस प्रकार कैसा किया शारीरिक स्थिति कैसी रही शरीर की स्थिरता और निर्बाध स्थिति कितनी रही मन कितना एकाग्र रहा ध्यान काल में कितनी जागरूकता रही ईश्वर के प्रति भक्ति समर्पण का भाव कितना रहा मन को धारणा स्थल पर कितना ठिकाए रखा अच्छी उपासना के लिए परमात्मा का धन्यवाद करते हुए अपने प्रति भी उत्साह का भाव पैदा करें मैं भी अच्छा ध्यान कर सकता हूं मैं भी एकाग्र हो सकता हूं इस उपासना में जो त्रुटियां रही हैं कमियां रही हैं उन्हें मैं अगली उपासनाओं में कम करने का प्रयास करूंगा आज की उपासना में जिनका अधिकांश समय अन्य विचारों में बीत गया आलस्य रहा वे ईश्वर से क्षमा मांगते हुए अपने प्रति खेत प्रकट करेंगे आज के इस अवसर को मैंने व्यर्थ कर दिया लेकिन अगले ध्यान काल में मैं इसका सदुपयोग करूंगा अब आज की उपासना के ध्यान के अपने सर्वश्रेष्ठ क्षणों को स्मरण करें उन क्षणों को स्मरण करें जिनमें आपने सबसे अधिक शांति सर्वाधिक एकाग्रता का अनुभव किया हो ईश्वर के प्रति अधिक निकटता अनुभव की हो ईश्वर समर्पण जिन क्षणों में अधिक रहा हो उन सर्वश्रेष्ठ क्षणों को स्मरण करें और उनका स्मरण करते हुए उन्हें तो अपनी वही स्थिति बना लें अच्छे क्षणों का स्मरण करके हम शीघ्र और सरलता से उस स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं पासना और ध्यान काल में विशेष प्रयत्न के साथ जो अच्छी स्थिति सात्विक स्थिति हम बनाते हैं ये एक साधक की आंतरिक संपत्ति है ये संपत्ति ऐसे ही नहीं मिली है इस संपत्ति को अधिकाधिक देर तक बनाए रखना है उच्च मानसिक स्थिति उपासना के बाद भी व्यवहार करते समय अधिकाधिक देर तक बनी रहे उपासना की उच्च स्थिति का स्मरण सुखद स्मरण उसकी सुगंध व्यवहार में भी बनी रहे व्यवहार काल में जब अधर्म की ओर झुकाव हो संसार की तरफ झुकाव हो तो उपासना काल की इन अच्छी स्मृतियों को उठाकर हम उस पतन से बच सकते हैं उपासना काल की अच्छी स्थितियों को भली प्रकार पहचान दें उस समय कैसी अनुभूति होती है कितना अच्छा लगता है कितनी निर्विकारता प्रतीत होती है कितनी सहजता प्रतीत होती है और दिन के व्यवहार में बीच बीच में जब जब आवश्यक लगे अपनी कमाई हुई इस संपत्ति का हमें उपयोग लेना है अपनी मानसिक स्थिति को बनाए रखते हुए और नेत्रों को बंद रखते हुए हाथ की अंगुलियों में धीरे धीरे गति प्रदान करें केवल हाथ की अंगुलियां धीरे धीरे हिलाएं, उंगलियों को निकटने आए मुट्ठी की तरह खोल लें यह सब करते हुए अंदर की स्थिति बनाए रखने का अभ्यास रखना है जागरूकता रखनी है अब धीरे धीरे दोनों हाथों को भिन्न स्थल पर सरका कर ले जाएं। अंदर की स्थिति बनाए रखें दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जाकर भूमि पर टिका दें, थोड़ा सहारा लेने, अब पैर की अंगुलियों को गति प्रदान करें पंजों को थोड़ा हिला डुला लें टनों से गति प्रदान करें और धीरे धीरे पैर को खोल लें घुटनों को खोल लें किसी अन्य को आपके पैर का स्पर्श ना हो अपनेत्रों को थोड़ा सा खोलें, दृष्टि नीचे रखें अंदर की स्थिति उपासना के सर्वश्रेष्ठ क्षणों की स्मृति को संजोए रखने का प्रयत्न करते हुए उसे बनाए रखते हुए धीरे धीरे उठ जाए खड़े हो जाए संतुलन बनाए रखें नेत्रों को पुनः बंद कर लें हाथों को अभिवादन मुद्रा में हृदय के समक्ष जोड़ लें प्रार्थना के वाक्य मेरे अनुसार मेरे पात में बोलें प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा जीवन अर्पण है सारा बड़े चले हम रोकेण भी बड़े चले हमर के नक्षण भी होय दृढ़ संकल्प से स्थिति को बनाए रखते हुए धीरे धीरे नेत्रों को थोड़ा सा खोल लें दृष्टि नीची रखें अपनी संपत्ति साथ में संजोए रखते हुए मौन को बनाए रखते हुए धीरे धीरे अगले कार्यक्रम के लिए भोजन के लिए प्रस्थान करें घंटी लगने पर यथा समय घोषणालय में पहुंच पहुंचाएँ और